संवेदनाओं के पंख की एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं कविता कुरुक्षेत्र आओ आओ सुनाएं, सुनाएं तुम्हें कहानी कुरुक्षेत्र मैदान की हजारों जीरो और विरांगनाओं के बलिदान की औओ सुनाए तुम्हें कहानी कुरुक्षेत्र मैदान की हाथी घोड़े मानव की चित्कार से रण गुंजा था हाथी घोड़े मानव की चित्कार से रण गुंजा था दिगंत में बस विप्लव का ही स्वर गुंजा था एक तरफ थी कौरव सेना एक तरफ थी कौरव सेना सेनापति थे भीष्म पांडव सेनापति दृष्ट दुम्न भी न थे उनसे कम टक्कर थी जोरों की टक्कर थी जोरों की दोनों ओर से ध्वजा फहराई थी दोनों सेनाओं ने पीछे ना हटने की कसम खाई थी आओ सुनाये तुम्हें कहानी कुरुक्षेत्र मैदान की हजारों वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान की श्री कृष्ण ने आदेश दिया श्री कृष्ण ने आदेश दिया अर्जुन अर्जुन, अर्जुन गांडिव उठाओ अपने तीरों की बाँछार से शत्रु सेना को मार गिराओ। हो अर्जुन बोला हो अर्जुन बोला, नत मस्तक मैं रहा सदा भाई बंधुओं गुरुजनों के आगे नत मस्तक मैं रहा सदा भाई बंधुओं गुरुजनों के आगे उन्हें मारने के विचार से ही वीरता मुझसे दूर भागे तब श्री कृष्ण ने दिया रण क्षेत्र में ही गीता का संदेश सुनकर जिसे अर्जुन को तत्म मिला कर्म का उपदेश गांडी धरा हाथ शिखंडी का लिया साथ, और सेना सेनापति पर चलाए तीरों पर तीर बन प्रलय पीता पर टूट पड़ा वो शुरू बन शिखंडी अम्बा की मनोकामना पूर्ण हुई चहु दिशाओं में अर्जुन की जय जयकार हुई पर जब लेटे भीष्मितर नतमस्तक थे नत मस्तक थे गौरव पांडव और शोक मग्न थे गिरधर थी अंतिम इच्छा थी अंतिम इच्छा माँ गंगा पास आ जाए अपने स्नेह की बौछार से पुत्र की प्यास प्यासुछाए पुत्र की प्यास तब अर्जुन ने तब अर्जुन ने चलाया भूमि में तीर क्षण भर में ही फूट पड़ा गंगा नीर दृश्य अद्भुत देखकर देवता शीश झुकाते हैं दिन पर दिन युद्ध में कई वीर प्राण गवाते हैं अठारह दिनों में जब युद्ध पूर्ण हुआ पांडवों के हाथों में हस्तिनापुर सुरक्षित हुआ तब विष्म पितामह काल को पास बुलाते हैं धन्य है ये महानायक महाभारत के इनके आगे इनके आगे हम नित नित शीश झुकाते हैं नित नित शीश झुकाते हैं अभी आप सुन रहे थे कविता कुरुक्षेत्र व वाचक स्वर भारती परिमल